साधो भाई गुरु का भेद य पारा साधो गुरु का भेद पारा साधो गुरु का भेद य पारा शास्त्र संत अनंत बखानत शास्त्र संत अनंत बखानत पावत कोई ना पारा शास्त्र सतन बखानत पावत कोई न पारा साधु भाई गुरु का भेद भेदयपारा साधो गुरु का भेद भेदयपारा गुणातीत गुरुगुप्त नादी गुणातीत गुरुगुप्त नादि निक्षर निर्धारा गुणातीत गुरुगुप्त नादि निहक्षर निर्धारा रूपातीत गुरु शब्द सनातन रूपातीत गुरु शब्द सनातन सोहमो मऊचारा सोहमो मऊचारा सृष्टिभेदयन पाया सृष्टिभेदयन उपाया त्रिगुण तत्व विस्तारा तत्विस्तारा प्रकृतिनाया रूप बनाया सतगुरु शब्द से न्यारा प्रकृति नाना रूप बनाया सतगुरु सब से न्यारा जलमेरवि निर्लेप सदाई नहीं हन का नहीं भारा जल मेरवि निर्लेप सदाई नहीं जल का नहीं भारा सब में रमता दीखत नाही सब में रमता दीखत नाही गुरु शब्द निस्तारा गुरु शब्द निस्तारा उत्तम राम गुरु गुण सागर निर्गुण एक विचारा उत्तम राम गुरु गुण सागर निर्गुण एक विचारा राम प्रकाश नामी चेतन घननामी संत पुकारा राम प्रकाश नामी चेतन घननामी संत पुकारा अच्छी बात है राम प्रकाश जी का कि गुरु का भेद पारा गुरु की महिमा अपार है उसका भेद अपार है उसकी कोई सीमा नहीं गुरु का वर्ण करते करते वेद थक गए शास्त्र संत अनंत बखानक पावत कोई न पारा रहा ये शास्त्र सभी शास्त्र और संत भी उसको अनंत कह के बखान करते हैं पावत कोई न पारा कोई भी उसका पार नहीं पा सका कोई भी उसका पार नहीं पाया इसलिए नेति नेति वेद भी कह दिया गुरु व सदगुरु वा परमात्मा का जो भेद है वो अपार है अनंत है गुणातीत तो गुरु गुप्त जो गुरु होता है वो गुणातीत है जो सदगुरु है वो गुणातीत है गुणों से परे त्रिगुणातीत है ती गुणों से परे गुणातीत गुरु गुप्त अनादि और गुप्त भी है अनादि है उसका उसका ना आदि है ना अंत है अनंत है गुप्त है नि अक्षर निर्धारा वह निक्षर है ऐसा कहा जाता है निहक्षर क्षर अक्षर निहक्षर तो वही क्षर ओम तत् और सत या सोह सोह तत् सत तो ओम ये पांच शब्द निर्धारित करते हैं लोग शास्त्रों के हिसाब से जिसमें तीन तो काल के ही नाम है क्षर ब्रह्म के नाम है ओम ज्योति निरंजन रलंकार ये तीन शब्द काल के लिए ही हैं इसके बाद सोहम जो ग्यारहवें मंडल पर है महासुन्नी में सोहम और फिर आखिरी जो मूल है वो है सत्य सतना ओम तत ये पांच शब्द लेकिन ये पांच स्टेज में अंत में सभी मिलकर एक ही हो जाते हैं अंत में सभी मिलकर एक ही हो जाते हैं ये तो साधना पथ पर जो से आगे बढ़ने के लिए एक पढ़ाव है और उसके बाद एक के बाद दूसरा दूसरा के बाद तीसरा मेरे अंत में सभी मिलकर एक ही हो जाते हैं केवल एक ही हो जाते हैं तो निःहक्षर निर्धारा वही निक्षर मूल है वो रूपातीत गुरु शब्द सनातन ये रूपातीत है रूप से अतीत है उसका कोई रूप नहीं रूपातीत गुरु शब्द सनातन जो गुरु के शब्द हैं वो रूपातीत है उसका कोई रूप नहीं लेकिन सनातन है आदि काल से आ रहा है, आदि सृष्टि से आ रहा है सोहम ओम उचारा उसी को दो नाम मुख्य में सोहम ओम कह दिया गया ओम और सोहम तो ये नाम शब्द उचारा है लेकिन ओम सोहम वही उसकी बात तो सत्य है वह निर्गुण निराकार अनाम है सृष्टि भेद अनंत उपाय त्रिगुण तत्व विस्तारा और ये जो सृष्टि है यह इन तीन गुणों के माध्यम से त्रिगुण तत्व विस्तारा ये तीन गुणों के माध्यम से इसका विस्तार किया गया है पाँच तत्व पच्चीस प्रकृति और तीन अगुण और एक उसी में सोहम लग गया है सोहम के दो रूप है एक जीव रूप है और एक आत्मा रूप है सोहम जो जीव है शाश्वत है अजर अमर अविनाशी है लेकिन जब वो बंधन में रहता है तो जीव रूप है और वही जब बंधन विहीन हो जाता है तो आत्मा रूप हो जाता है निजस्वरूप हो जाता है फिर यही उस नाम का साक्षात्कार करता है प्रकृति नाना रूप बनाया सदगुरु सबसे न्यारा ये प्रकृति विभिन्न रूप है क्या क्या रूप आपके सामने नज़ारे दिखते हैं इस संसार में भिन्न भिन्न रूप है प्रकृत ने ये भिन्न भिन्न रूप बनाया है सदगुरु सबसे न्यारा लेकिन जो सदगुरु है इनमें होते हुए भी, भी इनसे न्यारा है अलग है केवल प्रतीति मात्र होती है उसी प्रकार जैसे जल में रवि निर्लेप सदाई नहीं हल्का नहीं बारा जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लगता है यदि घड़े भर कर रख दिए जाए पात्र में विभिन्न पात्रों में जल रख दिया जाए और शांत जल हो जाए तो सब में वही रहेगा सूर्य दिखेगा लेकिन वो सूर्य में न हल्का है न भारा है और न तो उसमें लिप्त है निर्लेप है वो उससे जल से कोई लगाव नहीं है केवल ये हो रहा है कि सूर्य है इसमें है ना? बस इतना ही हो रहा है ना उसी प्रकार से वो सदगुरु निर्लेप है सब में होते हुए भी अलग थलग जैसे सभी पात्रों में सूर्य का प्रतिबिंब है तो सब में सूर्य है लेकिन वो उसका अस्तित्व तो अलग पात्रों में थोड़ी ही सूर्य है है ना? बस यही बात यही सत्य है तो ये इस प्रकार से वह निर्लेप है हम होते हुए भी उससे उसका कोई संसर्ग नहीं जैसे सूर्य उस जल में देखता है लेकिन जल से उसका कोई मतलब नहीं यही सत्य है तो जल में रवि निर्लेप सदाई नहीं हल्का नहीं भरा न हल्का है न बारह है भारी है वजनीय है सब में रमता दिखत नहीं गुरु शब्द निस्तारा इसी प्रकार से वह परमात्मा सब में र... रमता है सब में रहता है लेकिन दिखता नहीं तो जल में रवि निर्लेप सदाई नहीं हल्का नहीं बारा जिस प्रकार जल में सूर्य जो है प्रतिबिंबित होता है भिन्न भिन्न पात्रों में हो उसका प्रतिबिंब ऐसा लगता है कि सूर्य है लेकिन उसके अलावा भी सूर्य का अस्तित्व तो अलग है उसी प्रकार से परमात्मा इस संपूर्ण जगत के समस्त ब्रह्मांडों के जड़ चेतन वस्तुओं में प्रतिबिंबित हो रहा है है उसमें लेकिन उसका कोई लगाव उससे नहीं और उसका अलग अस्तित्व तो भी ऐसी ही स्थिति है उसका अलग अस्तित्व भी है अब उसमें तो सब में रमता दीखत नहीं गुरु शब्द निस्तार सब में है लेकिन दिखता नहीं लेकिन देखने के लिए तो कोशिश करनी होगी आँख खोलना पड़ेगा तब तो देखेगा उत्तम राम गुरु गुण गुर सागर निर्गुण एक बिचारा, उत्तम राम जी कहते हैं कि गुरु तो गुण सागर है गुण में भी रहते हैं लेकिन निर्गुण भी निर्गुण एक विचारा निर्गुण में अर्थात शरीर में है लेकिन सदगुरु जो होता है वो तो निर्गुण में होता है यानि गुरु शरीर धारण करके सदगुरु स्वरूप वो दिव्य स्वरूप होता है इस तरह गुरु गुण सागर उत्तम राम गुरु गुण सागर में उत्तम राम गुरु जो है गुण के सागर हैं निर्गुण एक विचारा और उनका विचार वही निर्गुण का ही यानी निर्गुण का विचार है राम प्रकाश अनामी चेतन घन नामी संत पुकारा और राम प्रकाश जी अनामी है चेतन है और घन नामी संत पुकारा ऐसा घन नामी संत कहते हैं अर्थात कुल मिलाकर के वही निर्गुण निराकार जिसकी बार बार अनाम निर्गुण निरक्षर की बात कही जाती है वही एकमात्र सत्य है सकते।